भागवत कथा दशम स्कंद उत्तरार्ध समुद्रपत्नी नदियों यह ग्रीष्म ऋतु है तुम्हारे कुंड सूख गए हैं अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठे हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो हंस आओ आओ भले आए स्वागत है आसन पर बैठो लो दूध पियो प्रिय हंस श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो किसी के वश में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना अरे भाई उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है क्षण है एक बात तो बतलाओ उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो क्या अब उन्हें यह बात याद है जाओ जाओ हम तुम्हारी अनुनय बिनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरें क्षुद्र के द्रुत हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं अच्छा तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना हमसे बातें कराना परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ न ले आना अब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते यह कैसी बात है क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है क्या हम में से कोई एक भी वैसी नहीं है परीक्षित श्री कृष्ण पत्निया योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्या प्रेम भाव रखती थी इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई है वे इतनी मधुर इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खींच जाता है फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थी उनके संबंध में तो कहना ही क्या है जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया उन्हें नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया तरह तरह से उनकी सेवा की उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म अर्थ और काम साधन का स्थान है इसीलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे परिचित मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि उनकी रानियों की संख्या थी सोलह हजार एक सौ आठ उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुकमणी आदि आठ पटरानियों और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियां थीं उनसे भी प्रत्येक के दस दस पुत्र उत्पन्न किए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में अठारह तो महारथी थे जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ था उनके नाम मुझसे सुनो प्रद्युम्न अनिरुद्ध दीप्तिमान भानो सांब मधु बृहद भानु चित्रभानु वृक अरुण पुष्कर बेदबाहू श्रुतदेव सुनंदन चित्रबाहु विरूप कवि और नग्रोध्र नग्रोध राजेंद्र भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मणीनंदन प्रद्युम्न जी थे वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ उनमें दस हजार हाथियों का बल था रुक्मी के दोहित्र अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ ब्राह्मणों के श्राप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बच रहे थे वज्र के पुत्र है प्रतिभाू प्रतिबाहु के सुबाहु सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के सत्यन परीक्षित इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत सी संतान वाला न हो तथा जो निर्धन अल्पायु और अल्पशक्ति हो वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे परीक्षित यद वंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी प्राक्र, पुरुष हुए जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती मैंने ऐसा सुना है कि यदवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए तीन करोड़ अट्ठासी लाख आचार्य थे ऐसी स्थिति में महात्मा यदवंशियों की संख्या तो बताई ही कैसे जा सकती है स्वयं महाराज उग्रसेन के एक के साथ एक नील के लगभग सैनिक रहते थे परीक्षित प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदवंश में अवतार लिया था परीक्षित उनके कुलों की संख्या 101 थी वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने बैठने घूमने फिरने बोलने खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी शुभि न रहती थी वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी परीक्षित भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र है परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदवंश में अवतार ग्रहण किया तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके स्वयस्त तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं वे अपने हाथ में कालस्वरूप चक्र लिए रहते हैं परीक्षित ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं यह कौन बड़ी बात है भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान हैं यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है यजुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं उन्होंने अपने भुज से अधर्म का अंत कर दिया है परीक्षित भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद व्रज स्त्रियों और पुरस्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी हैं उन्हीं की जय हो जय हो परीक्षित प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है जो रोमली भगवान श्रीकृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए परिच्छेद जब मनुष्य प्रदिक्षण भगवान श्रीकृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करने लगता है तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाठ छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए स्कंधोत्र्ध संपूर्ण श्री कृष्णार्पणमस्तु